श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इकसठ चौदह दिसंबर अठारह सौ तिरासी तीव्र वैराग्य तथा संसार त्याग भक्त बत्सल रामचंद्र ने प्रिय भक्त गुह को देखते ही दृढ़ आलिंगन में बांध हृदय से लगा लिया दोनों की देह आंसुओं से तर हो गई राजगुह धन्य हो गए चारों ओर उनका जय जयकार होने लगा भोजन के बाद श्री रामकृष्ण थोड़ा आराम कर रहे हैं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 मैं देखता हूं सभी करते हैं केशवसेन को ही देखिए किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया श्री राम कृष्ण केशव की बात दूसरी है जो यथार्थ भक्त हैं अगर वह चेष्टा न भी करे तो भी ईश्वर उनके लिए सब कुछ जुटा देते हैं जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुसाहरा पाता है वकील आदि की बात मैं नहीं करता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 जितनी स्त्रियां हैं सब शक्ति रूपणी हैं वही आज शक्ति स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं अध्यात्म रामायण में है नारदादि राम का स्तो करते हैं हे राम जितने पुरुष हैं सब आप हैं और प्रकृति के जितने रूप हैं सब सीता हैं तुम इंद्र हो सीता इंद्राली, तुम शिव हो सीता शिवानी तुम नर हो सीता नारी अधिक और क्या कहूँ जहाँ पुरुष है वहाँ तुम हो जहाँ स्त्रियां हैं वहाँ सीता